गिरनी यानी पुली मैंडी सुहरो विषय वस्तु उठाने वाली मशीन गिरनी का विचार आज की गिरनी ऊंचा उठाना पुली का उपयोग करना रोजाना उपयोग में आने वाली पुली, भारी भार उठाना गिरनी पहियों का उपयोग कई घिरने का गिरनियों का उपयोग क्रेन, अन्य गिरनी अपनी खुद की गिरनी बनाए अगर हमारी मदद के लिए मशीने नहीं होती तो फिर हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती घिरनी यानी पुली एक साधारण उठाने वाली मशीन होती है घिरनी पुली का विचार किसी आदमी के दिमाग में तब आया होगा जब उसने भारी भार उठाने में मदद करने के लिए पेड़ की शाखा पर एक रस्सी फेंकी होगी तब उसने पाया होगा कि ऊपर की ओर खींचने की तुलना में नीचे की ओर से किसी भी भारी वजन को खींचकर उठाना ज्यादा आसान होगा आप रस्सी के एक छोर को उस वस्तु से बांधे जिसे आप उठाना चाहते हैं फिर रस्सी को घिरनी यानी पुलिस के खाँचे में से गुजारे फिर जब आप रस्सी के दूसरे सिरे को खींचेंगे तो फिर आप उस वस्तु को ऊपर उठा पाएंगे आजकल की घिरनी यानी पुलिस स्टील के एक पहिए जैसी होती है पहिए में रस्सी के घूमने के लिए खाचा यानी गुरु बना होता है कभी कभी घिरनी यानी पुली का उपयोग चीजों को ऊंचा उठा ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है झंडे को लहराने के लिए आप को झंडे के खंभे पर चढ़ने की जरूरत नहीं है आप नीचे खड़े होकर पुली के उपयोग से झंडे को फैरा सकते हैं आप खिड़की के पर्दों के लिए भी गिरनी यानी पुली का उपयोग कर सकते हैं अस्पताल में गिरनी यानी पुली का प्रयोग किया जाता है पुली का उपयोग भारी भार उठाने के लिए भी किया जाता है भारी वजन को उठाने के लिए उसे नीचे की ओर खींचना आसान होता है क्योंकि तब आप उसके लिए अपने शरीर के वजन का उपयोग कर सकते हैं उस समय आपके शरीर का भार एक काउंटर वेट के रूप में कार्य करता है आप जितनी अधिक गिरनी यानी पुली यानी पहियों का उपयोग करेंगे भार को उठाना उतना ही आसान होगा दो गिरनी यानी पुली का उपयोग करके आप गिरनी की तुलना में भारी वजन उठा पाएंगे प्रयोग एक, एक गिरनी प्रयोग दो दो गिरनियां योग तीन तीन घिरनिया तीन घिरनियों से आप तीन गुना भार उठा पाएंगे क्रेन बहुत सारी घिरनियों का एक साथ उपयोग करके बहुत भारी चीजों को उठा पाती है जब आप किसी लिफ्ट में यात्रा करते हैं तो आप गिर का उपयोग कर रहे होते हैं लिफ्ट को गिरनी में घूमते मजबूत केबल ऊपर उठाते हैं लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर गिरनी को घुमाता है गिरनियों से खुद अपना खुद झंडा फहराए आपको चाहिए होगा दो प्लास्टिक बोतलों के ढक्कन दो एक वर्गाकार लकड़ी तीस सेंटीमीटर लंबी प्लास्टिक का डिब्बा के ढक्कन बड़ी बहन। बड़ी बहन को लंबी लकड़ी पर ऊपर ठोक दे और दूसरे ढक्कन को उससे लगभग बीस सेंटीमीटर नीचे कील से ठोक दे ढक्कन ढीले होने चाहिए जिससे वो आसानी से घूम सके फिर आप प्लास्टिक के डिब्बे के पेंदे में लकड़ी की मोटाई का छेद करें उस छेद में झंडे के खंभे को फिट करें एक कागज का झंडा काटें और उस पर स्वयं का डिजाइन बनाएं। झंडे एक किनारे, झंडे की एक किनार को मोड़ें। झंडे के किनार पर डोरी चिपकाएं गोंद को सूखने दें। दोनों बोतलों के ढक्कनों पर झंडे वाली डोरी को कसकर बांधे जब आप डोरी को नीचे की ओर खींचेंगे तो आपका झंडा ऊपर उठेगा